ृतेनाल करुणा भगवत्पादम् भगवत्म शंकर लोकशंक शंकर शंकर्यंशव बादरा ओम नमो नारायण सूत्र ब्रह्मसूत्र अध्याय प्रथम पाद में दसवा अधिकरण जिसका इतरा संश्लेष अधिकरण पाप कर्म को लेकर के हुआ था अब यहां से लेकर के प्रारब्ध के संबंध में और उनके प्रारब्ध का शेष प्रारब्ध का क्षय के संबंध में विचार करना है तो अनारब्ध कार्याधिकरण तो अधिकरण का नाम है अनारब्ध कार्या अधिकरण ये अनारब्ध कार्य एवं इत्यादि सूत्र से आया इसमें संग्रह विद्या सामर्थ्य विद्यासाथ्युगृहता श्रुति शरीर सामान्या शरीरारंभकर्मणोप विनाश प्राप्त यहां ऐसा पूर्वपक्ष हो सकता है विद्या सामर्थ्य से अगृहत और श्रुति सामान्य होने से श्रुति में जहां भी कर्मनाश कहा गया है किसी कर्म विशेष का या कर्म संचय विशेष का नाम नहीं लिया वहां सामान्य बोध कराया क्षिय दे चा कर्माणी ऐसा मानकर अर्थात कोई विशेष कर्म की बात नहीं है सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो सर्व कर्माणि क्षीयंदे यही अर्थ होगा तो विद्या के सामर्थ्य समान है वो तो सभी कर्म के लिए समान शक्ति से प्रवर्तित होगा इसलिए विद्या सामर्थ्य से अनुग्रहित श्रुति सामान्य श्रुति भी सामान्य ही कहती है ऐसे स्थिति में शरीर आरंभक कर्मणों भी विनाश है शरीर आरंभक कर्मों का भी विनाश प्राप्त होता है ये भी कर्म है कर्म होने के कारण कर्मनाश श्रुति का विषय बन जाता है और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान का सामर्थ्य भी इसी के लिए समान होगा तो ज्ञान में या कर्म में यहां कोई विशेष प्रतिपादन का कोई कारण नहीं दिखता इसलिए ये सभी कर्म नष्ट होते हैं ऐसा कहना ही उचित होगा शरीर आरंभक कर्म जिसको प्रारब्ध कर्म महा माना जाता है प्रारब्ध का अर्थ किया अर्थ करने पर प्रारंभ किया हुआ कर्म ऐसा होता है जिसका फल प्रारंभ हो गया ऐसे कर्म को प्रारब्ध कर्म माना जाए उसका नाम ऐसा ही है तो शरीरारंभ का अर्थ होता है शरीर इस शरीर को वर्तमान शरीर को उत्पन्न करने वाला वो जो विशेष कर्म है वो शरीर आरंभ कर्म होगा उसका भी विनाश प्राप्त होगा क्योंकि सर्वकर्माण साधान है तबदेव चिं याव विमोक्षे अथ संबत् शरीरा संसार अगम मुक्ति आरंभ से चवधिक्त और ये एक श्रुति हमें प्राप्त होती है ये श्रुति प्रारब्ध कर्म के संबंध में कहती है प्रारब्ध कर्म कितने समय तक रहता है क्या है इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए तो ये श्रुति एक प्रमाण है श्रुति कहती है तस्य दावतव चिरम तब तक उसका शरीर बना रहेगा जब तक ये शरीर से मुक्त होता नहीं अर्थात विदेह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता यह शरीर अपाद नहीं होता विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में ऐसा इतना ही अंतर है कि सद्यो मुक्ति होने के बाद में जब तक शरीर रहता है तब तक उसी सद्यो मुक्त पुरुष को जीवन मुक्त कहते हैं और जब शरीर का कर्म जैसा यहां कहा गया तस्य दावदेव जिरम यावद मोक्ष इत्यादि से शरीर का कर्म जब पूरा होता है शरीर शरीरपाद हो जाता है तब वहां वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं ऐसा कहा जाता है उसका नाम विदेह मुक्ति तो इस प्रकार दोनों में ये संबंध दिखाया तो तो अथ संबत् अर्थ है कि उसके बाद वो पूर्ण हो जाएगा उसके साथ संपन्न हो जाएगा अर्थात विदेश मुक्ति प्राप्त हो जाएगी फिर जन्म नहीं होगा मुक्ति का यथार्थ स्थिति प्राप्त हो जाएगी इति शरीर विमोक्षणम संसारम संसार अनुगम से ये जो शरीर विमोक्षण की बात इस श्रुति में है और संसार का अनुगम कब तक है उसके लिए मुक्ति आरंभ से च अवधिर उत्तम संसार अनुगम या शरीर लो लेकर के जो संसार की स्थिति है वो शरीर सहित स्थिति कब तक है तो उसके लिए कहा गया उसके बाद मुक्ति आरंभ होती है बाद में मुक्ति की यथार्थ स्थिति शरीर राहित्य और पुनर्जन्म अभाव आदि इत्यादि सिद्ध होता है यह एक अवधि कहा अवधि एक समय निर्धारण किया यदि विज्ञान समकाल में वर्वकर्म क्षयाद मुक्ति यदि ऐसा होता कि विज्ञान के समकाल ही जिस क्षण में ज्ञान हो गया उसी के समकाल ही मुक्ति हो जाती सर्व कर्म क्षय हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी तो सर्व कर्म क्षय यदि उस समय ही हो जाती तब तो विज्ञान में वधि भ्रू जाता तब तो ये श्रुधि को विज्ञान को अवधि मान करके कहना चाहिए था मन तस्तवे चिरम यावत न विमोक्षे ये विज्ञान होते ही उसका शरीर मुक्त हो जाता है ऐसा करना चाहिए था ऐसा नहीं कहा तो तस्वेव चिरम के स्थान पे तस्य विज्ञानमेव चिरम ऐसा बोलना चाहिए था तो विज्ञानमेव चिरम यावद न विमोक्षे इत्यादि कहते तो उसका अर्थ होता है जैसा ही अपरोक्ष ज्ञान विज्ञान का अर्थ अप ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान होते ही उसको उसका शरीर का नाश होता है पाद होता है ऐसा कहते ऐसा श्रुति नहीं कहती है तद से अवध्यरकणलिंगा विज्ञा उतर कालमी कंचित कालम शरीरम अवर्तम कर्मसद्भाव ग ये लिंग प्रमाण से तध्यंतरकलिंगात जहां तक अवधि क्या है ये अवधि एक निर्धारित अवधि की है निश्चित अवधि किया काल संबंध दिखाया तो निश्चित काल संबंध कालखंड को बताने के कारण उस लिंग प्रमाण से विज्ञात उत्तर कालम भी विज्ञान से उत्तर काल में भी साक्षात्कार के बाद भी कंचित कालम कुछ समय तक शरीर अनुवर्तमान शरीर के अनुवृत्ति होकर के कर्म सद्भाव गमे दी कर्म का सद्भाव दिखलाता है कर्म सद्भाव है ऐसा दिखाता है ये कर्म नहीं होने से वो उसी समय उनके उनकी मुक्ति हो जाती अब वो उसी समय उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो इसका अर्थ है कि कर्म सद्भाव है उतना कर्म शेष रहता है ये ज्ञान होता है तो ये शरीर हम अनुवर्तमान शरीर की अनुवृत्ति होती है तो कर्म सद्भाव गमयती वो कर्म सद्भाव दिखाती है यह लिंग प्रमाण के द्वारा लिंग प्रमाण गमयती इनका प्रमाण उसकी मुक्ति को बताती है तो इसलिए ये वाक्य है जो प्रारब्ध कर्म के लिए प्रमाण के रूप में सर्वत्र भाष्यों में टीकाओं में आचार्यों ने ये वाक्य कोई प्रस्तुत किया है जिसमें प्रारब्ध कर्म शेष को दर्शाया तत्र त्र उद्दालक वशिष्ठादीनाम तत्वदर्शीनामेव शरीरधारण विषय ही श्रुति तो अब उद्धालक वशिष्ठादि ऋषि जो तत्वदर्शी थे तत्वदर्शी है उद्दालक वशिष्ठादि ऋषि इनके भी शरीर धारण विषय इनके शरीर धारण के विषय में श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों में सर्वत्र कथाएं प्राप्त है तो उद्दालक ऋषि हो अथवा वशिष्ठ ऋषि हो ये सारे ब्रह्मज्ञानी है इस विषय में किसी के शंका नहीं तो श्रुति स्मृति प्रमाण में से यह प्राप्त होता है इन ऋषियों को हम ब्रह्मज्ञानी मानते हैं तो तत्व दृश्य फिर अभी ऐसे होने पर इस शरीर धारण के संबंध में ऐसा स्मृति लिंग का प्रमाण आदि मिल जाने से अब के समय में भी समय जो वर्तमान शरीर धारण करके ज्ञान को प्राप्त किया और प्राप्त करने के अंदर कितने साल तक वो जीवन रहता है आप जितने साल तक जीवंत रहेंगे उतने साल तक जो कर्म काम करेगा तो वो प्रारब्ध कर्म ही काम करेगा क्योंकि जीवन हेतु प्रारब्ध कर्म है और वो जीवन वृत्ति उसका कार्य है तो इसीलिए वो किए बिना नहीं रह सकता प्राण धारण जीवन का अर्थ है तो प्राण धारण करने के लिए जीवन वृत्ति कर्म की आवश्यकता है और जीवन वृत्ति कर्म पूरे होते ही वो जीवन समाप्त हो जाना चाहिए प्राणधारण समाप्त तो होना चाहिए इसीलिए यहां के जो अध्यतन वर्तमान जो भी तत्वदर्शी है उन तत्वदर्शियों के द्वारा भी गुरु शिष्य संबंध निर्देश अन्यथानुपत्तिया अनुगृहित गुरु शिष्य संबंध भी दिखता क्योंकि श्रुति में और स्मृति में यह कहा गया तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर के आप तत्व ज्ञान प्राप्त करें ऐसा कहा और उस समय तक कोई ज्ञानी नहीं मिलता है तो फिर उस प्रकार श्रुदी व्यर्थ हो जाएगी कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व मिलता ही नहीं तत्व के केवल समाधि मंत्र मिलते हैं तो काम चलेगा और उन उनके पास जाकर के प्राप्त करने के लिए कहा तो इसीलिए ता गुरुमे वाभिगत स्त्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि शब्द श्रुति में मिलता है उपदेक्ष ज्ञानम ऐसा गीता में भी आया है तो इसीलिए ये उपदेश जो प्राप्त करना है वो तो ज्ञानी से ही प्राप्त करना पड़ेगा तो श्रुति स्मृति ये दोनों ये भी प्रमाण है इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता तो गुरुशिष्य संबंध जो निर्देश मिलता है श्रुति स्मृतियों में जैसे अनेक गुरु-शिष्य संवाद मिलते हैं ये भी अन्यथानुपत्ति है का अर्थ क्या है क्या अन्यथानुपत्ति कई बार आता है अन्यथानुपत्ति का मतलब क्या है अन्यथानुपत्ति अन्यथानुपत्ति यानी अर्थापत्ति अर्थापत्ति को अन्यधानुवती कहते हैं। ये कई बार बताया वो कोई नोट करके रखे उसको ध्यान में रखना चाहिए ऐसा नहीं सोचता है वो सोचता है कि हम ऐसा एक बार सुन लिया हम तो सिद्ध है वो सब अंदर चले जाएगा बाद में पूछने से इधर उधर देखता है और है नहीं अभी देख हर एक न्याय संग्रह में कम से कम दो तीन बार आता है ये शब्द और कई बार मैंने इसको रिपीट भी किया कि अन्यथानुभत्ति मैंने अर्थावत्ति को कहते हैं अर्थावत्ति का दूसरा शब्द है अन्यथानुभत्ति अब वो, आ, रखना नहीं उसको ध्यान में रख के सोचना चाहिए कि ऐसा इस शब्द का अर्थ कर रहे जब हम पंक्ति पढ़ते समय पंक्ति में देखना चाहिए पंक्ति में कौन सा शब्द आता है वो देखना चाहिए इधर उधर सोचते रहना इधर उधर देखता रहना नहीं चाहिए ये कोई विद्यार्थी का लक्षण नहीं है जब हम बोलते हैं तब आप सुने सीधा देख, देख सकते हैं। बाकी समय ये पंक्ति देखना है आप विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। संस्कृत में यहाँ लिखा हुआ है ये खाली मैं उच्चारण क्यों कर रहा हूं मुझे उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं मैं ऐसे अर्थ बोल के जा सकता हूं उच्चारण इसलिए कर रहे हैं कि आप पंक्ति में देखें उसका पदच्छेद कैसा हो रहा है और उससे कैसा अर्थ निकाला जा रहा है ये देखना है उसमें और सोचते रहने की कोई सुनते रहने का ऐसा मतलब नहीं होता है पंक्ति के साथ अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए इसलिए तो हम एक एक पंक्ति का अक्षर अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं नहीं तो जैसे कथा करते हैं थोड़ा पढ़ लिया बाद में आप बोलते गया ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं होता हमारा स्वाध्याय में ये पंक्ति देखना जरूरी है पंक्ति देखे कोई उसमें शब्द का अर्थ नहीं आया वो शब्द का अर्थ क्या कह रहा है और सुन करके वो नोट करके उसको ध्यान में रखना ये अध्ययन करना होता है तत्वदर्शी भी गुरु शिष्य संबंध निर्देश अन्यथा ये गुरु-शिष्य संबंध का निर्देश जो प्राप्त होता है ये भी एक प्रमाण है अर्थापत्ति है ये अन्यथा नहीं हो सकता यदि गुरु-शिष्य दोनों जीवित नहीं रहता और विशेष करके गुरु जीवित नहीं रहता ज्ञान होने के बाद तब तो फिर ये संवाद तो होगा ही नहीं ऐसे कोई गुरु का संवाद नहीं हो सकता इसलिए उसी के द्वारा अनुग्रहित अनुग्रहित का अर्थ है उसी से सहायता प्राप्त करके तो यह भी एक अर्थापति भी प्रमाण होता है इस अर्थापति प्रमाण से भी सहायता प्राप्त करके तो अभी क्या क्या प्रमाण बोला एक तो स्मृति प्रमाण है और लिंग प्रमाण है, है और अर्थापति प्रमाण है इतने सारे प्रमाण चार प्रमाण यहाँ लगा ऐसे प्रमाण लगा करके युक्ति संगत निश्चय करते हैं और इसी दृष्टि से यहाँ पंक्ति जोड़ते हैं इसलिए इसका न्याय निर्णय न्याय संग्रह नाम दिया जैसे ठीका हम पढ़ते हैं उसका नाम न्याय निर्णय है और ये जो प्रकाशाद में जी के शारीरिक न्याय संग्रह है यह न्याय संग्रह मैंने इस प्रकार से युक्ति तर्क और प्रमाण उपस्थित करेंगे तो वो एक एक पंक्ति में क्या क्या बोला है और कौन सा पूर्व पक्ष है पूर्व पक्ष का क्या न्याय है और सिद्धांत का क्या न्याय है ये इसमें ध्यान देना होता है विषय तो भाष्य में आएगा क्या विषय चर्चा करने वाले और वहां ऐसा नहीं अलग से नहीं कहेंगे ये सारांश में ऐसा कहते इन इन प्रमाणों से ये निश्चय किया ऐसा तस् तवदे चिर लिंगम तत्व्ञान से आरधकर्म निवर्तने पाठवैकल्यं प्रतिबंधम वाकय आरब्धकर्मा पिशेषयति साश्रुति बाधि दर्शित तो अभी ये जो सा है सामान्य श्रुति का बाध करना कौन सा सामान्य श्रुति है हाच अस्त कर्माणी संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं सारे कर्म नष्ट होते हैं इसी सामान्य श्रुति के आधार पर विचार चल रहा तो ये सामान्य श्रुति वो सामान्य श्रुति को बाध कैसे किया जाएगा तो उसके लिए कहते हैं तस्तव चिन्ह लिंगम से तावदेव चिरम ये जो लिंग प्रमाण है तत्वज्ञान से आरब्ध कर्म निवर्तने यह जो तत्वज्ञान है ना अब तत्वज्ञान हो गया तो सभी कर्म नष्ट होना चाहिए आइसिस कहती अब तत्वज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है तो इसका क्या कारण हो सकता है अब बाकी सब कर्म नष्ट हो रहे हैं और प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो रहा है इसमें दो कारण हो सकते हैं तो प्रारब्ध कर्म का अधिक बलवत्व प्रारब्ध कर्म ये तत्वज्ञान से भी अधिक बलवान है बलवान होगा तो तत्वज्ञान उसको नष्ट नहीं कर पाएगा एक तो ये कारण होना चाहिए तत्वज्ञान से भी प्रारब्ध में अधिक बलवत्ता तो प्रारब्ध उसको नष्ट तत्व उसको नष्ट नहीं कर पाए। एक कारण तो ये सर, इस पक्ष में हो सकता दूसरे पक्ष जो है तत्व ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य नहीं तत्व ज्ञान में ऐसे ऐसे पाठक बोल रहे हैं, ऐसे सामर्थ्य नहीं है जो प्रारब्ध को नष्ट कर सके अब बाकी को नष्ट करने का सामर्थ्य तत्वज्ञान में प्राप्त है किंतु प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने का पाठम सामर्थ्य कौशलता तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं है यह दो पक्ष हो सकता है या तो प्रारब्ध कर्म बलवान है तत्वज्ञान से भी अधिक बलवान है अथवा ये तत्वज्ञान में ही ऐसा कुछ कमजोरी है तत्वज्ञान में ऐसे कुछ पाठम दोष है सामर्थ्य दोष है जो उसको नष्ट नहीं करता ऐसा होता नहीं दोनों एक नहीं है एक तो प्रारब्ध में बलवान मानना वो ये दोनों एक कैसे हो सकता है तो प्रारब्ध का बलवान मानने मतलब प्रारब्ध में अलग बल है और इसमें जो है एक कोई सामर्थ्य की कमी है जो बाकी को करने में का सामर्थ्य इसके पास है लेकिन एक सामर्थ्य नहीं है जो उसको नष्ट नहीं कर सकता तो दो दृष्टि से इसके इससे इससे इससे तो अभी जैसा दो व्यक्ति लड़ रहा तो दो व्यक्ति लड़ रहा तो एक में कोई सामर्थ्य अधिक होगा हो और दूसरे में वो सामर्थ्य नहीं होगा तो उसका मतलब और कई सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं है बाकी सामर्थ्य है एक के वो उसमें सामर्थ्य कम है ऐसा हो सकता है दोनों पक्ष में दोनों तरफ से इसको सोचा जा सकता है अब ये दोनों तरफ से कहेंगे कि ये प्रारब्ध का विशेष गुणवत्ता या विशेष बलवत्ता उसका भी हम सोचा जा सोच सकते हैं और या तो इधर का भी सोच सकते वो दोनों स्थिति हो क्यों बता रहे हैं क्योंकि यहां प्रारब्ध कर्म अन्य कर्मों के साथ नष्ट नहीं हो रहा श्रुति में क्षीयंदे चाहिए कर्माणी जो कहा इन कर्मों के साथ बाकी कर्मों का भी नाश होना चाहिए सब कर्मों का नाश होना चाहिए तो सब कर्मों में प्रारब्ध को अलग रखा जा रहा इसीलिए कह रहे हैं कि तत्वज्ञान आरब्ध कर्म निवर्तने तत्वज्ञान का आरब्ध कर्म को निवर्त करने में पाठप वैकल्यम प्रतिबंधम वा कल्पय या तो पाठव वैकल्य पाठव वैकल्य मैंने कमजोरी है जो पाठव होता है सामर्थ्य होता है विशेष सामर्थ्य को पाठ पाठव पठता उसमें कुछ विकलता है उसमें कुछ कमजोरी है कमी है अथवा प्रतिबंध व कल्पयित्व अथवा कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध है जो तत्वज्ञान समर्थ होता हुआ अभी उस प्रतिबंध के कारण प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर पा रहा है तो प्रारब्धम व प्रतिबंध कल्पय दोनों में से एक कर, कल्पना करके आरब्ध कर्म परिशेषयति सामान्य श्रुति दर्शिता ऐसा कल्पना करके प्रारब्ध कर्म को शेष रखा जाता सामान्य श्रुति को बाध करके तो सामान्य श्रुति जो सर्वकर्माणी जहां भी कहा है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी वहां भी सर्व का और क्षीय दे चा ये भी है और ऐसे कई स्थानों में तो इसमें जो कर्म नष्ट होता है ये बोला है इसमें प्रारब्ध को शेष करके प्रारब्ध छोड़ करके अन्य कर्म नष्ट होते हैं यह कहना पड़ेगा और भाष्यकारों ने ऐसा ही भाष्य किया है जहां जहां भी आप ये कर्म नाष्ट के विषय में देखेंगे बार बार उन्होंने उद्धत करके बोला प्रारब्धम वर्जयित्व आरंभ कर्म को छोड़ करके सर्वकर्माण ज्ञानाग्नि जान, सर्वकर्माणि में भी भाषा इसे लिखा तो वो उसी को परिशेष करके उसको शेष करके परिशेष नहीं उसको अलग करके सामान्य सृदि को बाधित तो होता है सामान्य श्रुदि उसको बाध कर देता है तब फिर क्या होगा तत्व तद उपभोग अपेक्षित द्वैध दर्शनम तो उस उपभोग में अपेक्षित जो द्वैध दर्शन प्रारब्ध के उपभोग के लिए आवश्यक जो द्वैत दो, दर्शन है उसका तो अविद्या संस्कार संस्कार स्मृद स्मृति हे दुर तब उतने द्वैत दर्शन संस्कार रूप से रहेगा अविद्या संस्कार के रूप में रहेगा तो अविद्या तो नष्ट हो गई है किंतु अविद्या संस्कार रह जाता है और वो तब तक रहेगा जब तक उपभोग समाप्त नहीं होता उपभोग अपेक्षित द्वैत दर्शन वह भोग में आवश्यक जितना द्वैध दर्शन है उतने द्वैध दर्शन के लिए जैसा शरीर को स्थित रखने के लिए और विषय शरीर संबंधी विषय जो शरीर परिपालन के लिए आवश्यक है उतने विषयों का संबंध करने के लिए इत्यादि के लिए जो द्वैध दर्शन का आप आरोप करेंगे उन द्वैध दर्शनों को वहाँ रखा गया अविद्या संस्कार है ही तो अविद्या संस्कार से ही वो जीवित रहते हैं द्वैध दर्शन जीवित रहते हैं और वो उसी से ही शरीर चलता है यदि ऐसा संस्कार नहीं होता यहाँ अविद्या संस्कार ऐसा कहा तो पूर्व अर्जित संस्कार है वो रह जाता है उससे संस्कारतया स्मृति हेदुरपि और संस्कार होने पर भी अब संस्कार का लक्षण क्या किया है संस्कार जो है स्मृति का कारण बनता है स्मृति हेदु संस्कार ऐसा कहा जाता है संस्कार रहने पर उसी से आपको स्मृति होगी पूर्व पूर्व स्मृति उत्तर उत्तर काल में अनुवर्तन करने का कारण है स्मृति संस्कार क्योंकि संस्कार जम ज्ञानम स्मृति ही ऐसा स्मृति का अर्थ किया परिभाषा किया, किया तो संस्कार जम ज्ञानम संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं तो ये साक्षात ज्ञान से भिन्न होता है साक्षात में जो विषय दर्शन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान वृत्ति जो भी होता है वो होता है लेकिन स्मृति और जो साक्षात वृत्ति है इस दोनों में यही अंतर है स्मृति में संस्कार ज्ञान होता है संस्कार से उत्पन्न ज्ञान होता है और यहां बाहर विषय के साथ संबंध करके तात्कालिक उसी समय ज्ञान हो जाता है इसलिए संस्कारतया स्मृति हेतु चैतन्य अविद्यावत दोषतया अरो भ्रमहेतु भी उपपद्यता ऐसा स्मृति होद होता हुआ भी चैतन्य से अविद्यावत दोषतया अब इस समय ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है इसमें अविद्यावत दोषतया अपरोक्ष हो जाता है यानी जो शरीर पाद तक जो भी कार्य होता है उसके संबंध में जो व्यवहार होने की आवश्यकता है उन व्यवहारों का सब इस प्रकार संपन्न किए जाते हैं तो उतने के लिए उस संस्कार से लेकर के वो संस्कार से आच्छादित ये चैतन्य मन आदि की जो प्रवृत्ति है वंदाकर्ण प्रद्विंबित चैतन्य इत्यादि रहेगा उसी की जो प्रवृत्ति है उसी के द्वारा देखा जाता है और उसी से वाणी की प्रवृत्ति अन्य इंद्रियों की प्रवृत्ति भी होती है वाणी भी वही भाषा बोलेगी जो जिस भाषा को पहले वो अभ्यास कर चुकी है जो वो अभ्यास रहेगा ज्ञान होने के बाद में कोई भाषा भी नहीं बदलती है और भोजनादि व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं आता है भोजनादि व्यवहार जो पहले करते थे वैसे के वैसे करेगा और नित्य कर्म जो भी करते थे उसका संस्कार अवश्य उसका अनुवर्तन करेगा तो इसीलिए उत्तना संबंध से वहां शेष माना जाता है अपरोक्ष भ्रमहेदु रभी भ्रमहेदु भी रे इस प्रकार से ये का संबंध द्वैध जो भी होगा अब उसी सा अपरोक्ष संबंध ज्ञान होने पर भी वहां इस प्रकार के कुछ अंश मान करके संस्कार शेष से उसकी अनुवृत्ति करना पड़ेगा ये बताया इसका कारण क्या है कि ज्ञान होने के बाद भी शरीर की स्थिति के विषय में श्रुति स्मृति और अर्थापत्ति लिंग प्रमाण ये सब कहता है हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण भी है प्रत्यक्ष भी इसमें जोड़ दे सकते हैं तो प्रत्यक्ष में भी ऐसा दिखता है ज्ञान होने के बाद भी शरीर ज्ञानी का रहता है ऐसा दिखता है इसीलिए इतने सारे प्रमाण के कारण हमें इसके लिए यह व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उसके बाद जो शरीर नाष्ट होता है या सर्वकर्म नष्ट होता है यह प्रारब्ध नाश होने के बाद की बात ऐसा समझना पड़ेगा ज्ञान काल में संचितों का नाश हो जाएगा और शेष का प्रारब्ध का भोग से नाश हो जाएगा और आगामी क्रियमाण इत्यादि का वो पुण्य पुण्यपापों का वो विभाग करके विभाग करके उसका दायम उपयाद इत्यादि सुकृतम पापकृत सुकृतम पुण्यकृत्य और दुष्कृत पापकारी को जाएगा ऐसे व्यवस्था करके ये तीनों प्रकार के कर्म के ऐसी की ऐसी व्यवस्था की सूत्र देखिए अनारब्ध कार्ये वूर्वे तदवधे ये पूर्वे जो पूर्व कर्मों की बात कही गई है पिछले अधिकरणों में दोनों अधिकरणों में जे कर्मनाश के संबंध में विचार किया ये पूर्वे कर्म है पूर्व में जो कर्म है वो है तो ये पूर्व कर्म कौन हो गए संचित आगाम। आगामी कैसे पूर्व कर्म संचित है पूर्व कर्म पूर्व कर्म माने संचित कर्म है और वर्तमान जो है प्रारब्ध कर्म है आगामी शब्द से कह रहे हो आगे जो अभी किया है वो आगे फल देने वाला वो अभी भी दे सकता है बाद में भी ले सकता है। तो पूर्व मैने यहां किसका नाश होता है अनारब्ध कार्य एवं पूर्व तो पूर्व जो संचित कर्म है जो आरब्ध कार्य वाले नहीं है विशेषण दे दिया न आरब्ध कार्य अनारब्ध कार्य आरब्ध कार्य वाला नहीं है तो प्रारब्ध वाला कर दिया प्रारब्ध का नाश नहीं होगा अनारब्ध कार्य वाले जिसका कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ ऐसा जो संज कर्म है उसका नाश होता है कर्मण इत्यादि के द्वारा ज्ञान होने के बाद उसी का नाश होता है और तद ये क्यों मालूम कैसा कहते हैं ये क्या कारण है ऐसा कहने का बोलते हैं उसी को लेकर के अवधि बनाया तो तस्तावध चिरम इत्यादि जो अवधि किया समय सीमाकरण किया ये इसी को दर्शाता यदि प्रारब्ध सहित सभी का नाश होता तब तो श्रुति यह कहती कि विज्ञान होने के बाद ज्ञान होने के बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है कुछ भी शेष नहीं रहता ऐसे कहती लेकिन ऐसा नहीं कहती है कि नाश भी बोलती है और उसके बाद में आगे श्रुति ये कहती है कि अब उसका तत्ता चिरम तब तक, तक वो रहेगा चिरमें तत्काल तक, तक, तक, तक, तक रहेगा चिरजी रहेगा अब उसके बाद वो नष्ट होता है ये कहा इसलिए ये अवधि दर्शन हमारे लिए प्रमाण मिलता है ये कहा सूत्र में सूत्र स्पष्ट है कि प्रारब्ध सहीद को अलग करते हैं और इसी पाद का अंतिम सूत्र आएगा भोगे न तो इतर एक ऐसा करके इस पाद का अंतिम सूत्र में भी प्रारब्ध के बारे में बोलते हैं उनका नाश फिर कैसे होगा प्रश्न करने पर भोगे न तो इतने क्षभित्वा तो भोग के द्वारा उसका नाश होता है पूर्वोरधिको ज्ञान निमित्त सुकृतुष्कृतो विनाशो अवधारितः पूर्व अभिकणों में, में ज्ञान निमितक सुतुष्कृत का विनाश संबंधी अवधारणा की उस प्रकार वहां चर्चा की निश्चय किया स किम अविशेषेण आरब्धकार्योर अनारब्ध भवति अब उसमें ये संशय प्रस्तुत होता है कि ये जो सुकृत दुष्कृत का नाश आपने कहा यह प्रारब्ध कर्म का और प्रारब्ध से इधर कर्मों का सभी का लेना चाहिए मैंने सर्व कर्मों का लेना चाहिए अविशेषण मैं सामान्य श्रुति है विशेष न रख करते हुए आरब्ध कार्य और अनारब्ध कार्य दोनों का ग्रहण करना चाहिए उत अथवा विशेषेण अनारब्ध कार्योर एव इति विचार्य विशेष रूप से अनारब्ध कार्यों का ही लेना चाहिए ऐसा विचार होता है यानी यह संशय उपस्थित किया ये संशय है कि सारा कर्म कहा तो सब कर्म को लेना चाहिए कि कुछ को लेना छोड़ना चाहिए तो पूर्वादि कहेगा तत्र उभे ऊे वेश तरती इतमादिश्रुतिषु अविशेष श्रवणत अविशेषेणी ये उभे ऊ हे तरति में उभे मन सुकृत दुष्कृत दोनों को दिया और सभी को लिया ये ते करके प्रयोग किया तो सभी को लिया ऐसा मालूम पड़ता है इसलिए ये श्रुतियों में अविशेष रूप से सभी का ग्रहण किया है और सभी कर्म ज्ञान के बाद नष्ट हो जाते हैं यही समझना ठीक है ऐसा ये पूर्व हुआ इसी की टीका तिथि तत्वज्ञान सर्वकर्माणसर्गिको लयो व्याख्यात पूर्व अधिकरण में तत्वज्ञान से सर्व कर्मों का सामान्य रूप से नाश बताया गया था संप्रति आरब्ध कर्म विषय तदपवाद दर्शे किंतु आरब्ध कर्म के विषय में उसमें विशेष है अपवाद है सामान्य काम नहीं करता है ये अपवाद है वृत्तम कीर्तयन अधिकरण से जो पहले विचार किया उसको लेकर के अधिकरण का विषय बताते अधिकरण का क्या विषय है ये विषय प्रस्तुत किया पूर्व अधिकरण या ज्ञान निमित्ता इत्या इत्यादि का ज्ञानाधीनम कर्मक्षय विषयकृत क्षीय दे च इत्यादि विशेष श्रुते तस्य तवदेव चिरमि श्रुतेश्च संशय हमको दोनों प्रकार की श्रुति मिलती है ज्ञान के अधीन कर्म कर्मक्षय को विषय करने वाली श्रुति है क्षीय दे कर्माणी ये श्रुति और तस् तावेव चिरम श्रुति है ये कुछ समय तक वो रहता है और बाकी नष्ट होता है ये कहने वाली श्रुति कुछ समय तक रहने का अर्थ है शरीर रहता है शरीर रहने से शरीर संबंधी कर्म भी रहेगा ये दोनों श्रुति उपस्थित होने पर संशय हो जाती है संशय का रूप दिखाया विशेषण आरब्ध कार्यो हो अनारब्ध कार्यो आरब्ध कार्य अनारब्ध कार्य दोनों को लेना चाहिए अथवा केवल अनारब्ध कार्य का क्षय मानना चाहिए आरब्ध कार्य का नहीं मानना चाहिए स्रउी ब्रह्मधीर अ प्रतिबद्ध फलदाइटिधा पादादि संगति तो ये श्रुति संबंधी ब्रह्मज्ञान यहां निश्चित हो जाता है ब्रह्मज्ञान का प्रयोजन वो अवश्य फल प्राप्त होता है ये भी इस प्रया विचार करने का प्रयोजन हमें प्राप्त होगा कि ये ज्ञान के बाद में प्रारब्ध कर्म शेष रहता है नहीं रहता इत्यादि विचार करने पर वो स्रऊदी जो ब्रह्मज्ञान है वो ब्रह्मज्ञान अवश्य फलदायी है ये सिद्ध होता है कहा यही इसका पादादि संगति करनी चाहिए और पूर्व पक्ष क्षेम प्राप्त अवधिकरणा सिद्धि पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय होगा ये जो क्षेम प्राप्ति है यानी मृत्यु है मृत्यु का अवधिकरण यहां असिद्ध है जैसा ज्ञान होगा वैसा ही सभी कर्म नष्ट होगा या मृत्यु पर्यंत प्रारब्ध कर्म शेष रहता है ऐसा जो अवधि दिखा या परिसीमन किया ये ठीक नहीं होता है ऐसा नहीं होगा ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि श्रुति का अर्थ को हम आ, बदल नहीं सकते हैं जैसा श्रुति ने कहा कि दोनों पुण्यपाप सभी पुण्यपाप नष्ट होते हैं सभी कर्म नष्ट होते हैं तो कर्म तो सामान्य प्रारब्ध कर्म में भी है तो उसका शेष रहने का कोई अवकाश नहीं ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय सिद्धांत सिद्धांत में यह है कि विदुषो भी प्रारब्ध कर्मणा कंजित कालम अवस्थाना तत्सिद्धि रीति अंगीकृत्या पूर्वाधिकरण न्यायलय पूर्व पक्ष अब सिद्धांत में ये कहेंगे कि तस्तव चिरम इत्यादि जो श्रुति वाक्य है और गुरु-शिष्य संवादादि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण सर्वत्र प्रसिद्ध है इन सब कारणों से प्रारब्ध कर्म के द्वारा कंचित काल कुछ समय तक शरीर अवस्थित रहेगा स्थित रहेगा यही यहां सिद्ध होता है और शरीर नहीं रहता है ऐसा नहीं होता ये सिद्धांत कहना चाहते हैं इसीलिए सिद्धांत में कहा। एवं प्राप्ते प्रत्याह अनारब्ध कार्ये इति आप अप्रवृत्त फले अप्रवृत्तफले पूर्वे जन्मांतर जन्म संचिते जन्मन अस्म च जन्मनी प्राग्ञानोत्पत्ते संजिते सुकृत दुष्कृदे ज्ञान अधिकमादी ये, ये तू कोई बाद में जो पूर्वे शब्द आया पूर्वे शब्द को लेकर के भाष्य कर अर्थ करते अप्रवृत्त फले अब जिसका फल प्रवृत्त नहीं हुआ कर्म हो गया कर्म होने के बाद में जो अदृष्ट बन गया वो अदृष्ट सहित जो कर्म है कर्मफल है वो अभी सुप्ता अवस्था में है दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्मवेदनीय दोनों प्रकार के कर्म हैं लेकिन अब इस समय वो प्रवृत्त फल नहीं हुआ अन्य कर्म के प्रवृत्त होने के कारण ये अन्य कर्म प्रवृतान मा, प्रवर्तमान है इसी के कारण जो उससे विपरीत कर्म है जो अभी तैयार नहीं हुआ है फल देने के लिए ऐसे कर्म अप्रवृत्त रहते हैं ऐसा इसीलिए जन्मांतर संचित ये कर्म कैसे कर्म है पूर्वे पूर्वे का अर्थ करते जन्मांतर संचित है अनेक जन्मों में संचित किया हुआ एकत्रित किया करते करते आपने एक, एकत्रित करके रखा ऐसा कर्म तो है तो जन्मांतर संचित अस्मिन अभी जन्म नहीं प्राग जन्म उत्पत्ते है संचित और इस जन्म में भी इस जन्म में अभी जो वर्तमान जन्म है उस जन्म में ज्ञान के उत्पत्ति के पहले संजित किया गया ज्ञान की उत्पत्ति के बाद में ही, ज्ञान की उत्पत्ति के पहले संजित किया वो वो कर्म में ये ये जन्म में किया है वो आगामी होकर क्रियमाण होकर के वो प्रवृत्त बल होकर के आएगा तो ऐसे जो कर्म है ये भी सुकृत दुष्कृद जाना अधिगम आप छीए थे वे जो दोनों प्रकार के सुकृत दुष्कृत है संजित का और ये क्रियमाण आगामी का जो सुकृत दुष्कृत है दोनों प्रकार के हैं ये जान के अधिगम से नष्ट होते हैं ज्ञान नष्ट आप नष्ट आसा नष्ट होते हैं पहले का एक का असंश्लेष होता है दूसरे का विनाश होता है न तो आरब्ध कार्य सामी भुक्त फले आरब्ध कर्म का नष्ट नहीं होता आरब्ध कर्म का नाश नहीं होता क्यों आरब्ध कर्म जो है ना सामी भुक्त फल उसका लक्षण है यह क्यों नहीं नष्ट होता है वो सामी भुक्तफल है सामी मन क्या है सामी मन आधा जो आधा होगा इसके लिए एक अव्यय शब्द है सामी जैसे तो अर्धम शब्द है उसी प्रकार आधा शब्द है लघु में आया अव्यय प्रकरण में सामी भी आया है आ, सामी वहां अव्यय है अव्यय प्रकरण में है तो सामी भुक्त फले आधा भोग किया हुआ कर्म है वो आधा भोगा है आधा नहीं भोगा अब ऐसा है वो आरंभ कर दिया और आरंभ के बाद आधा तक फल प्राप्त हो गया कर दिया और आधा भी नहीं किया तो ऐसा जो सामी भुक्त फल है आधा किया हुआ जो फल है उसका नाश नहीं होगा ये दिवचन का प्रयोग किया है तो आरभ कार्य सामी भुक्त फले यह दिवचन का प्रयोग किया यह क्या है दिवचन है कि सप्तमीय क्या है दिवचन है हाँ ये किसको लेके दिवचन किया है किसके संबंध में कह तैरिये दिवचन में दो होना चाहिए ना दिवचन क्यों कहा दो कौन कौन है सुक्रत दुष्कृते उसमें दिवचन है क्रिया में देखो उसमें भी दिवचन है तो सुक्रता दुष्कृते संचिते ये सब जगह दिवचन है तो अप्रवृत्त फले जन्मांतर संचित विवचन ही शब्द का आ रहा तो कर्म है कर्म का विवचन दे दिया इसलिए सामी भुक्त फले जिसका फल अभी आधा बाकी है आधा ही हुआ है जो भोग चली रहा है उसका ऐसे में याभ्यामेद ब्रह्म ज्ञान आयतनम जन्म निर्मित ये ऐसा फल है ये प्रारब्ध जो है ना प्रारब्ध से ही आपको यह जन्म मिला है और यह जन्म शरीर प्राप्त होने से ही आप साधन कर पाए और साधन संभव होने से ही ज्ञान प्राप्त हो सका इसीलिए क्या है कि ये जो शरीर है और शरीर संबंधी ये जो प्रारब्ध कर्म है यह ब्रह्मज्ञान का आयतन बन गया ब्रह्मज्ञान का आश्रय बनाया ब्रह्मज्ञान का आय ये जन्म था ये जन्म नहीं होता तो ब्रह्मज्ञान नहीं होता जन्म हुआ है जन्म किसके कारण हुआ प्रारब्ध कर्म के कारण हुआ तो अब जिस जन्म प्रारब्ध के कर्म के कारण हुआ उस जन्म में आपको ज्ञान हो गया अर्थात क्या है यदि ये, ये प्रारब्ध कर्म आपके साधन का विपरीत होता प्रारब्ध कर्म आपके साधन को सा, कोई सहायता नहीं करती और यह शरीर को अनुकूल बना करके नहीं देती तब क्या होता तब वो अनुकूलता ना रहने पर प्रारब्ध का विरोध करने पर ये कार्य संभव नहीं हो पाता क्या हाँ तो संभव नहीं होता अब शरीर मिला है शरीर मिलने के कारण आपको कार्य करना पड़ा कार्य साधन किया शरीर नहीं मिलते तो यह होना वाला नहीं था तो शरीर मिला है और शरीर में जो कर्म है वो कर्म भी आपका साथ दिया और कर्म के कारण ही आपको अवसर प्राप्त हुआ ये प्रारब्ध कर्म के कारण अवसर प्राप्त होता है प्रारब्ध कर्म ज्ञान नहीं देता है ज्ञान तो कर्म का फल नहीं है लेकिन प्रारब्ध कर्म के कारण आपको अवसर प्राप्त होता है ऐसा शरीर मिल जाता है जो साधन के अनुकूल होते हैं ऐसे स्थान में ऐसे कुल में आप जन्म लेंगे जो आपको आगे जाके साधन करने में मदद मिलेगी दोनों प्रकार से कभी कभी अनुकूल वातावरण घर में भी मिल जाता है अथवा अधिप्रतिकूल वातावरण होने पर भी आप छोड़ देते घर छोड़ देते अब दोनों तरह से घर मदद कर रहा है या तो या तो वहां रहने के लिए या तो भागने के लिए दोनों के लिए मदद कर रहा है तो दोनों तरफ से तो है ही ऐसे जगह पे आपको पहुंचा दिया जहां से आप भाग निकले ऐसा भी होता है तो भाग निकलने पर भी फायदा हो गया ना तो भाग करके जा करके साधन करने का अवसर मिल गया तो अब जैसा भी है आप मतलब घर से अनुमति लेकर अनुज्ञा लेकर के, ले के आशीर्वाद लेकर के आया तब ठीक है अथवा रात को चुप करके भाग करके आ गया वो इसे भी ठीक है तो दोनों तरफ से आप साधन में आ गया यही है तो ये कौन बनाया ये अवसर कौन बना के तैयार किया वो तो बोलना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म किया क्योंकि प्रारब्ध कर्म ही जाति आयु भोग ये तीनों देता है जाति जन्म भी और आयु भी और भोग भी तो वो आपके अनुकूल प्रतिकूल रहा जैसा भी है आप उधर से मुक्त होकर के निकल करके साधन किया इसका मतलब वो तो मदद किया बोलना पड़ेगा साधन किया साधन के लिए वो कर्म मदद किया है तो वो हो गया अब उसके बाद आप साधन करना आरंभ कर दिया तो उसके लिए भी अवसर मिला गुरु मिला और अध्ययन करने का अवसर मिला या साधन करने का अवसर मिला उपदेश मिला दीक्षा मिली ये सब कुछ हो गया तो ये भी तो प्रारब्ध के बिना नहीं होता ये सब प्रारब्ध के अनुकूल आपको मिल गया अवसर मिल गया ये सब अवसर के अंतर्गत आ गया ऐसा अवसर पाने के बाद ही आप श्रवण मनन निध्यासन साधन कर पाए वो साधन करके संपन्न करने के बाद ही ब्रह्मज्ञान हुआ तो ब्रह्मज्ञान के पूर्व क्षण तक जो जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं ये सब कर्म के फल मानना पड़ेगा ब्रह्मज्ञान कर्म का फल नहीं है ब्रह्मज्ञान तो स्वतंत्र है वो अवसर आदि जो आते वो कर्म का फल मानते ऐसा किया अब ये आपके अनुकूल चला है ये तो बोलना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान का अनुकूल चला है अनुकूल ना चलते तो नहीं होता प्रतिकूल में कैसे हो जाता नहीं होता तो अनुकूल चला है अनुकूल चलाया कौन है प्रारब्ध चलाया इसका मतलब प्रारब्ध के साथ साधन का कोई दुश्मनी नहीं है और प्रारब्ध के साथ ब्रह्मज्ञान का भी कोई दुश्मनी नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि जो जन्म में ब्रह्मज्ञान होना है वो जन्म आपको प्राप्त हुआ है ये कर्म ने दिया तो कर्म उसके साथ विरोध कर रखा है शत्रुता रखे ऐसा नहीं कर सकते अब अर्थात क्या हुआ कि ये प्रारब्ध कर्म ब्रह्मज्ञान का शत्रु नहीं है ऐसा हुआ शत्रु नहीं है तो शत्रु नहीं है विरोध नहीं है तो उसको नष्ट नहीं करेगा अब जो जिसका विरोध होगा उसका नष्ट करता वो संजिद आदि का विरोध है क्यों संजिदा आदि जो है इसका वो इसके विपरीत धर्म रखने वाले हैं वहां वो कर्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है जन्म जन्मांतर का कारण बन रहा है जो ब्रह्मज्ञान का विरोध है तो इसलिए उसको नष्ट कर देता अब ये ब्रह्मज्ञान का विरोध में नहीं है ये तो अब क्या है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा जब तक दो चार साल जितना साल शरीर रखना है उतना शरीर से रखेगा उसके बाद तो स्वयं नष्ट हो जाता वो फ्री कर देता है और उसके बाद तो बंधन में डालने का काम प्रारंभ नहीं करता है ना इसीलिए ये ब्रह्म का आयतन किया हुआ ये जो प्रारब्ध कर्म है वो उसको नष्ट करने की आवश्यकता ब्रह्म को नहीं है इसीलिए ब्रह्म नष्ट नहीं करता और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म जो शरीर में ब्रह्म हो गया ये दोनों ही प्रारब्ध के विरोध में नहीं है विरोध में होता तो ये कुछ भी नहीं हो पाता अवसर ही नहीं प्राप्त होता अवसर प्राप्त होने के बाद में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा पुरुषार्थ करने पर होगा अवसर तो प्रारब्ध दे देगा प्रारब्ध का अनुकूल अवसर आपको आएगा लेकिन अवसर प्राप्त होने से कार्य सिद्ध होगा ऐसा नहीं है अवसर प्राप्त होने पर आपको उसमें पुरुषार्थ अलग से करना पड़ेगा जैसा अभी बोला तो श्रम करना पड़ेगा अध्ययन करना है याद करना है सब श्रम करना पड़ेगा अध्ययन करने का मौका मिला इससे ध्यान नहीं होगा प्रारब्ध ला करके फल नहीं बना करके देता वो पुरुषार्थ से देगा वो पुरुषार्थ इस जन्म के उद्देश्य में आपने किया है दृष्टफल के लिए किया है तो दृष्टफल के रूप में ज्ञान प्राप्त हो सकता है ऐसी प्रक्रिया है, यही व्यवस्थित प्रक्रिया इसमें कोई कंट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं ऐसा नहीं सोचना है कि आप प्रारब्ध रहेगा कर्म रहेगा तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ऐसा सारे पुस्तक खरीद करके अलमारी में रख दिया बड़े बड़े अलमारी बना करके रख दिया पुस्तक ला करके रख दिया अब प्रारब्ध होगा तो पुस्तक अपने आप ज्ञान देंगे ऐसा बैठने ज्ञान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलता सुप्त सिंह से प्रविशंधि मुखम यथा जो सोया हुआ है वो सोया हुआ है और शेर सोच रहा है कि मेरे पास अभी आ जाएगा खाना आ जाएगा हिरण आदि आ जाएगा मैं पकड़ करके खाऊंगा ऐसा सोच के बैठने से शेर के पास भी नहीं जाता है तो आपके पास क्या है इसलिए खाली किताब इकट्ठा करके रखने से कुछ नहीं होता है उसका अध्ययन करो और अध्ययन करके उसको दिमाग में स्थापित करो तब जाकर के होता है ये स्वयं करना पड़ेगा ये पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा प्रारब्ध करेगा या ईश्वर कराएगा और कोई कराएगा ऐसा नहीं अब गुरु भी क्या कर सकता है गुरु आचार्य लोग तो बोल सकते हैं आपको बार बार बोल सकते हैं ये कर सकते हैं अब पिटाई तो नहीं कर सकते कैसे पिटाई करेंगे बड़े बड़े हो गए कैसे पीट पीट तो नहीं सकता तो उतना तक तो बोल के करेंगे मैंने आपको प्रेरणा देंगी ये प्रेरणा देने का काम ही शास्त्र भी करता है गुरु लोग भी करते हैं पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा इसलिए अब ऐसा कोई सोच करके बैठा है कि अब जो है ना ये माया प्रकृति है वो माया प्रकृति की इच्छा से जो होगा वो हो जाएगा कोई ऐसे बोल करके उसके ऊपर छोड़ देते कोई कर्म के ऊपर छोड़ देते नहीं तो गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं और किसी को ऊपर छोड़ करके अपने आप तृप्त होकर के बैठते सेल्फ सेटिस्फाइड अरे होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा क्या ऐसा बैठा तो वो साधर का लायक नहीं होता इसीलिए यहाँ प्रारब्ध के ऊपर इस बात को नहीं छोड़ना प्रारब्ध अवसर बना के दिया क्योंकि अवसर बनाना आपके हाथ में नहीं था अवसर बना के दिया कर्म ने जो आपके हाथ में नहीं था वो करके देता है उसी को हम प्रारब्ध मानते हैं आपके हाथ में नहीं है लेकिन आपके पास आ गया तो उसको प्रारब्ध मानना पड़ेगा क्योंकि अब भूलोग में ऐसी जगह पे जन्म लेना ये आपके हाथ में नहीं था क्योंकि आपको पता नहीं था आप कहां जा रहे हो तो आपके कर्म के अनुसार प्रारब्ध आएगा प्रारब्ध के अनुसार आ गया इसीलिए किया अब प्रारब्ध किसका है वो तो आपका है प्रारब्ध आपका है लेकिन वो किया कराया तो प्रार्भ ने कराया ऐसा इसीलिए उसके साथ कोई इसका विरोध नहीं दिखता कुतः तब कहा ये कैसे ऐसे मान लिया आपने तब कहा कि तस्य दावदेव जरम जनम यावद नीरपाद अवधिकरण क्षेम प्राप्त क्योंकि ये जो श्रुति है ये श्रुति शरीरपाद को अवधि किया शरीर पाद का समय बताया कि शरीरपाद कब होगा ऐसा बोलना ज्ञान ज्ञान होता है, है, होने के बाद में आचार्यवान वेदा इसके पहले है। आचार्यवान वेदा वेदा पहले ऐसा पूरे श्रुति है तो जो गुरु से अध्ययन किया गुरु दीक्षा गुरुमुखी है और उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया जैसे श्वेत केतु को उद्धालक ऋषि के मुख से सुनने से ज्ञान प्राप्त हो गए शेद केदु के वही है कथा ये जो वाक्य आया है ये वही के वाक्य ये चौदह षष्टाध्याय के चौदह खंड में दूसरे मंदिर में है तो शेद केदु और तत्वमसी वाक्य का प्रकरण है फिर तो उसके बाद आगे तत्व मसी आता तो शरीर बाद अवधि किया तो क्षेम प्राप्ति तक शरीर रहेगा यह कहा इधर यदि ऐसा नहीं होता तो ज्ञान अशेष कर्म क्षय ज्ञान के बाद अशेष कर्मों का क्षय होने की स्थिति आने पर स्थिति है तो अभाव शरीर की स्थिति है तो है ही नहीं अशेष कर्म का क्षय हो गया शरीर अब स्थित नहीं रह सकता क्यों नहीं रह सकता क्योंकि शरीर को स्थित रहने के लिए मनुष्य शरीर को स्थित रहने के लिए सुग्रत और दुष्कृत दोनों की आवश्यकता है दोनों के बिना सुग्रत और के बिना नहीं हो सकता है ना वो नहीं हो सकता सुकृत दुष्कृत रहेगा तब होता नहीं तो नहीं हो सकता तो ज्ञानाद अशेष कर्मक्ष सती स्थिति हेतु अभाव स्थिति का कारण का अभाव है जो शरीर रह नहीं सकता तो ज्ञान प्राप्ति अनतरमेव क्षेम अश्नुवीता ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो क्षेम प्राप्त करेगा यानी जिस क्षण में ज्ञान प्राप्त हो गया उसी क्षण में शरीर का पाद भी हो जाएगा शरीर का नाश भी हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो तथा शरीर प्रतीक्षा ना चक्ष तब तो शरीर पाद होने की प्रतीक्षा की बात जो तस्य दाव देव इत्यादि कर रहे हैं ये नहीं होता तो शरीर स्थिति ही नहीं है तो फिर वहां क्या होगा तो वो नहीं करता लेकिन कह कर रही है श्रुति इसलिए ये तब तक कर्म शेष है ऐसा मानना पड़े ठीक है देखिए तीसरी पंक्ति में है ज्ञान समकाल मेवा सर्व कर्म क्षयात् मोक्षे ज्ञान में क्षेम प्राप्तिर अवधि ज्ञान समकाल ही यदि सर्व कर्म का क्षय हो जाता तो मोक्ष ज्ञान काल में ही होता ज्ञान में मोक्ष ऐसा हो जाता तो तब क्या है क्षेम प्राप्त अवधि तब तो देहपाद तक उसको इंतजार करना पड़ेगा ऐसा नहीं बोलता तो देहा पाद तक वो रहेगा तब तक उनके ज्ञान प्राप्ति का अनुभव आप कर सकते हैं ज्ञान प्राप्ति का फल आप प्राप्त कर सकते हैं यदि शरीर उसी समय पाद हो जाता है तो उसमें फिर वो कुछ भी आप उनसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं सौद इसलिए वो नहीं है एक अच्छा तथा श्रुतौ अवधि अंधरक अवध्यरकिंगा च्ादर्धम शरीरमुर्तम कर्मशेषं गमयति। इसलिए क्या है इसको विस्तार से समझेंगे तो श्रुदी अंतर करुदी में ज्ञान से एक अतिरिक्त समय को बताया ज्ञान ज्ञान बत, समकाल ही मोक्ष नहीं बताकर उसी से अतिरिक्त समय में कुछ समय तक दीर्घकाल रहता है ऐसा एक अवधिकरण अलग से करने से ज्ञान के उर्ध्व भी शरीर का अनुवर्तमान और कर्मशेषत्व ये दोनों प्राप्त होता है क्योंकि कर्म शेष के बिना शरीर अवस्थित नहीं रह सकता शरीर अनुवर्तमान है भोग आदि भी तथय अनुवर्तमान है इसीलिए ये कर्म तो रहेगा ऐसा गमन करता है तद अभावे तद अनुवृत्तेर अनुपत्तेर इत्यर्थ इसीलिए ऐसा कर्म ना हो तो शरीर की अनुवृत्ति असंभव है तो शरीर की अनुवृत्ति ये दिखाती है कि वो उससे के संबंध में जो अनुकूल कर्म है वो विद्यमान है विद्या या दृष्ट सामर्थ्य न कर्म क्षय हेतुत्वाद न शास्त्रेण निराकरण ये जो विद्या है ना विद्या के द्वारा उसके जो सामर्थ्य है प्रत्यक्ष सामर्थ्य विद्या का दृष्ट सामर्थ्य के द्वारा कर्म क्षय हेतु होने से न शास्त्रेण दन शास्त्र के द्वारा उसका निराकरण नहीं किया जाता वो तो फल में अपने आपको दिखाएगा दृष्ट विरोधिना तस्व श्रुतिवत अप्रामी संकते अब आगे शंका करते है ये बात स्वीकार करना मुश्किल है जैसा आपने कहा कि कर्म रहता है ऐसा स्वीकार करना मुश्किल है ऐसा पूर्वाधिकता है क्योंकि ये जो कर्मक्षय की बात आप कह रहे हैं कि ये दृष्ट सामर्थ्य से कर्म क्षय हेतु मानना चाहिए और शास्त्र ऐसा न मानने पर शास्त्र का विरोध हो जाए और दृष्ट विरोधी जो आपके कर्म के शेष प्राप्ति है दृष्ट विरोधी है उसका तो ग्राव प्लव श्रुतिवत अप्राम ग्राव प्लवि है ये मैंने ग्रावाह प्र ऐसा कहते यानी पत्थर जो है तैर रहे हैं ऐसा बोला तो वो वास्तविक नहीं होती वो कोई स्तुति विशेष के लिए ऐसा होता है इसलिए ऐसे श्रुति के समान ये इस श्रुति को भी इस प्रकार समझना पड़ेगा कि उसका कुछ अर्थ विशेष करना पड़ेगा तस् दावदेव करी और होता यही है कि उसके फल से ज्ञान के फल से कर्म का क्षय होना चाहिए तो श्रुति है तो उसका क्या अर्थ करेंगे इसको पूछते हैं ननु वस्तुबलन एव अयम अकर्तृ आत्मबोध कर्माणी क्षपयन कथम काचित क्षपेद कांचित उपेक्षित यह आपकी युक्ति हमें समझ में नहीं आती है कि ज्ञान के पास जो शक्ति है वो परम शक्ति है उस शक्ति में कोई आशंका नहीं कर सकता वो शक्ति तो बलवान बलवती शक्ति है तो पूर्ण कार्य करेगी अब पूर्ण कार्य करती हुई कुछ कर्मों को चयन करके चुन चुन करके नाश करती है और बाकी कर्म को रख देती है ऐसा क्यों करती है ऐसा क्यों करता है ज्ञान तो ज्ञान की ऐसे शक्ति में क्या विशेषता जैसा अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वो बाढ़ अग्नि होगी तो वो सबको जला देगी ऐसा किसी को बचाएंगे किसी को अलग करेंगे ऐसा तो है नहीं जलाएगी तो सबको जलाएगी जो जलने योग्य है सभी को जलाएंगे ऐसा तो यहां होना चाहिए अब ये अग्नि से कुछ बच जाएगा फिर उसको अलग करके काम कराएंगे ऐसा कैसा होगा ये पूर्ण पूछ रहे हैं तब तो ये कुछ कमजोर मानना पड़ेगा मान जान के दाहन शक्ति में कर्म दाहन शक्ति में कुछ कमजोरी है कुछ दोष है इसके कारण वो संपूर्ण का नाश नहीं कर सकती कुछ का नाश करती है कुछ का नहीं करती तो वस्तु बल ने अकर्त्रात्मा आत्माबोध ये वस्तु बल से होता है यानी वो ज्ञान का स्वभाव है ब्रह्म ज्ञान का स्वभाव है वो वस्तु स्थिति है वास्तविक स्थिति है उसी के द्वारा ही यह जो कर्त्रात्मा, अकर्त्रात्मा बोध है अकर्त्रात्मा बोध आ गया ये अकर्त्रात्मा बोध क्या है वस्तुतंत्र है कि आत्मा करता नहीं है ऐसा ज्ञान होने पर वो सभी में वकर्ता बना जाता है आप तो प्रारब्धों को छोड़कर के बाकी में अपन का नाश मानते हैं। आ, और इसमें नहीं मानते ऐसे कैसे होगा तो होगा तो अपन का ज्ञान सभी में होगा तो मैं आदि का करता नहीं हूं लेकिन प्रारब्ध का करता हूं और आगामी का करता नहीं हूं ऐसा कैसे होता है ऐसा तो होगा ना यह सामान्य है ना वस्तु सिद्धि है इसमें तो अपने बुद्धि से उसको अलग नहीं किया जा सकता जो कर्म कर्मफल देता है वो भी उसका स्वभाव है और ज्ञान जिसको नाश करता है जैसा कल कहा था वो तो परिणाम प्रक्रिया से नाश नहीं करता तो जब नाश करेगा तो पूरा ही नाश करेगा ये तो नहीं करेगा यह अगत्र आत्मबोध परिच्छिन कैसे हो सकता उसको सीमित कैसे किया जा सकता है तो कर्माणी क्षपयन ऐसा आत्मबोध जो है ना ये कर्म को नाश कराता हुआ का निचित और किसी कुछ कर्मों को नाश करेगा और कान चित उप, उपेक्षता और किसी की उपेक्षा कर देगी मन नहीं करेगा उसमें लेकिन स्वामी जी नो भोक्तिभाव नहीं है उनका भेदभावना ही नहीं है तो, तो भारत का भोग का क्या अंतर है हाँ यही तो पूछ रहे हो वही पूछ रहे हैं ना ऐसा होगा तो वो कैसे करेगा प्रारत पूछ रहे हैं वो प्रारब्ध अगर अकर्तरात्म बोध जो है सबको नष्ट करेगा ऐसे में क्या करेगा ये पूछ ऐसे तो आप थोड़ा सा वहां कैसे रखें ये तो सभी लोग पूछते रहते हैं हाँ, भोगने के समय नहीं है तो प्रारब्ध की चिंता ही नहीं चिंता है ना चिंता है तो तभी तो श्रुति कह रहे हैं तस्तेव चरम गर्ग श्रुति कह रही है तो प्रारब्ध भोग तो बारे में कह रहे हैं ऐसा नहीं वो झूठ है देखने वाले के लिए क्या होता देखने वाले के लिए कुछ नहीं होता देखने वाले के लिए तो जानी भी नहीं है उनके पास देखने वाले को क्या पता है वो जानी है क्या ज्ञानी है देखने वाले की दृष्टि से नहीं बोला जा। देखने वाले की दृष्टि से नहीं बोल रहा है ये ये जो है ना ये ये वेदांत में ऐसा घुसाया है ऐसा नहीं है कि कहीं कहा वो कहा अभी तो ये तो मुख्य प्रकरण जिसके ऊपर भाषिका भाष्यकार का वेदांत का निश्चय वही चल रहा है ये तो आप अपने तरफ से नहीं बोल सकते देखने वाले को ये तो जो वेदांत का समय का ध्यान नहीं किया भाष्य पंक्तियों का भाष्यकार की पंक्ति देखो भाषाकार कह सकते थे कि उनका नहीं है ये तो दूसरे को देखता है दूसरे को दिखता है ऐसा यदि बोला तो मानेंगे ऐसा कहीं कहीं ध्योधित किया है कि कर्म को प्रवृत्ति करते समय दूसरे को करता हुआ दिखता है गिधा में भी कहा मैं नहीं करता हूं दूसरे को करता हुआ जैसा दिखता है लेकिन वो विषय में चिंता नहीं हो रहा है वहां मे का अर्थ आत्मा है आत्मा नहीं करता है आत्मा तो तीनों गाल में नहीं करता था यहां तो कर्म के विषय में हो रहा है कर्म प्रारब्ध दूसरे के लिए नहीं है वो दूसरे से संबंधी नहीं करता प्रारब्ध अब वो दूसरा जो देख रहा है जिसको आप बोल रहे हैं प्रारब्ध नहीं दिखता है यानी प्रारब्ध दिखता है उसको तो ज्ञानी भी नहीं दिखता उसको कैसे पता है कि ज्ञानी अभी इतने लोग बैठे हैं इसमें कौन ज्ञानी हमको पता लगेगा हो सकता है कोई ज्ञानी ब्रह्म भी हो सकता है नहीं पता चलेगा किसी को भी पता नहीं चलेगा तो अब ज्ञानी का ज्ञानी अपना कोई लक्षण बताएगा इसीलिए दूसरा देकर के क्या बोल रहे हैं वो प्रश्न नहीं है यार यहाँ तो शरीर स्थिति है शरीर स्थिति भोतृत्व तो भाव नहीं है है या नहीं वो बात नहीं है अब शरीर स्थिति तो है, तो है नहीं है, वो तो चिंता करना पड़ेगा भोक्तृत्व तो भाव भी उतने तक मानना पड़ेगा वही तो करना चाह रहे हैं नहीं तो भोजन तो भाव उतना नहीं मानेंगे तो वो भोक्ता कैसे बनेंगे बाकी कार्य कैसे चलेगा वही तो बोलना चाहते हैं वो कर्म संस्कार शेष रहेगा यही तो बोल रहे हैं अविध्या संस्कार शेष रहेगा संस्कार रूप से शेष रहता है तो वो उनको पूछा आप भोजन किया वो किया ही बोलेंगे क्या आप झूठ बोलेंगे क्या भोजन नहीं किया ये ये जो बातें कह रहे हैं ना ये आप मुख्य वेदांत का मत मानिए ये ये ऐसे ही कथा बना देते हैं मतलब वो समझाने के लिए बता देते हैं वो वास्तविक क्या हो रहा है उनका उससे कोई संबंध नहीं और जो बोलने वाले हैं उनको भी उससे संबंध नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो युक्ति संगत नहीं है अब जो भोजन किया हुआ ज्ञानी को पूछा तो अब कोई उदाहरण कोई भी आज ज्ञानी ऐसा कहा हो तब तो हो सकता है वो तो भोजन किया है कहना करे बोलेगा या नहीं किया है बोलेगा मुझे पता नहीं है बोलेगा यह क्या बोलेगा वो पक्का बोलेगा मैं भोजन करके बैठा हु यही तो बोलेगा यही सच्चाई है तो इसका मतलब भोजन करके कौन बैठा है तो आप पूछेंगे कर्तर तो नहीं है तो भोजन किसने किया ऐसा होता है इसलिए जब आत्म दृष्टि से कहते हैं तो वहां कोई कर्तृत्व तो भोगतृत्व तो कुछ भी नहीं है उस दृष्टि से गीता आदि शास्त्र में आता है वहां प्रारब्ध को शेष करके नहीं कहा गया प्रारब्ध शेष संबंधी ये जो अधिकरण अब आ रहे हैं पहले जो दो चार अधिकरण चले गया अब ये अधिकरण महत्वपूर्ण है इसके बाद में भोगे तो इतने तो ये आएगा उसके बाद भी एक दो अधिकरण आएगा ये जो अधिकरणों में जो निश्चय किया उसका वो ही वेदांत का मानना है अभी वहां ये कहा है दूसरे की दृष्टि से कहा है तो फिर मानना चाहिए बाकी ये कल्पना करके इधर उधर से जो बोलते हैं उसका वेदांत का नहीं मानना कारण क्या है वो हमारे वेदांत का ही अपमान होता है उससे। क्यों? क्योंकि वो युक्ति और प्रैक्टिकल नहीं है जितने गंभीर रूप से इसको लेके विचार कर रहे हैं और भाष्यकार को दो शब्द में कह सकते थे सूत्रकार कह सकते थे अरे भाव उनको बोली कुछ नहीं है वो दूसरे की दृष्टि से है तो होगी एक बात ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि सूत्रकार सूत्र बनाया है और उस पर पूर्वक्ष रख रहे हैं और श्रुधि वाक्य को लेकर विचार करें जो तस्तावत चरम यावत न विमोक्ष श्रुधि वाक्य यहां हमारे लिए प्रमाण है तब तक वो शरीर शेष रहेगा तो शेष रहेगा तो वो वहां भी कह सकता था कि दूसरे दूसरे की दृष्टि से शरीर शेष रहता है ऐसा नहीं कहा वो क्योंकि ऐसा कहना हमारा वेदांत की प्रक्रिया नहीं वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार युक्ति नहीं है वो कोई मानने के लिए बोलने के लिए बोल सकते हैं अरे सब करता हुआ जैसा स्वप्न में रहता है वैसा रहता है और नाटक करता है कोई कुछ लोग बोलते नाटक करता है जैसा कहीं कहीं हो भी लिखा है पंचदेशी आदि में आ, तो नाटक के लेकर के बोलते और कुछ तो ये बोलते स्वप्न जैसा होता है कुछ नहीं करता है लेकिन करता हुआ जैसा ये ये सब जो है ना प्रक्रिया के अनुसार नहीं है वो सब आप अलग अलग स्तर पे मान सकते जो बोलते हैं वो बोलते हैं लेकिन प्रक्रिया में ये यहाँ जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय को आपको वेदांत का मुख्य निर्णय मानना चाहिए बाकी सब यही स्तुति के लिए होता है कहीं कुछ होता है भाष्यकार भी कहते हैं वो करता वो इत्यादि कुछ भी नहीं है उसका वो किस दृष्टि से कह रहे हैं ये तो सागर शास्त्र में भी है आत्मा स्वयं कर्ता होता ही नहीं और करता किसी भी प्रकार पर नहीं है तो वो वो भी है तो इसलिए वो कौन से प्रसंग में बोल रहा है इसको लेना चाहिए इसलिए मैं बार बार इसको आपको स्मरण दिला रहा हूं कि शंकर वेदांत के प्रक्रिया में ये ब्रह्म सूत्र में जो जो विषय में जो निर्णय लिया वही परम निर्णय है इससे अलावा कोई निर्णय वेदांत के इस विषय में आपको मिलेगा नहीं और इसका विरुद्ध जो भी सुनाई पड़ता है या इसके अनुकूल जो भी नहीं सुनाई सुनाई पड़ता है वो आपको त्याग देना चाहिए वो मुख्य नहीं है ऐसे कुछ न कुछ तो बोलते अन्य अन्य ग्रंथों में कुछ कुछ लिखा हुआ है वो ठीक है वो अपने सरस से वो समझे लेकिन वेदांत मुख्य प्रक्रिया में उसको नहीं सिखाना चाहिए नहीं सीखा जाता है ये इसलिए तो ये विचार कर रहे ये तो ये एक शब्द में कहने वाले बात को इतने लंबे क्यों विचार कर रहे और जो हम पूछने का प्रश्न है वो स्वयं भाष्यकार पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित कर रहे आपको यहां प्रश्न दे रहा है कि अक्र बोध एक साथ हो गया एक साथ हो गया तो कुछ कर्मों को आप छह कर रहे हो और बाकी कर्मों को बचा रहे हो उसका क्या कारण है अपने आप पूर्व पक्ष के माध्यम से प्रश्न खड़ा कर रहे तो इसमें फिर आपको क्या हो सकता है वो निर्णय करने के लिए कर रहे ना तो जो समस्या हमारे सामने है वो समस्या हमारे है उसी का निर्णय है इसलिए ये दोनों पक्ष वहां हैं तो कहते हैं नहीं समाने अब वो पूर्व पक्ष अपने पक्ष को तर्क देके उपस्थित कर रहे कि नहीं समाने अग्नि बीज संपर्क जैसा अभी हमने कहा कि अग्नि और बीज का संपर्क समान हो गया बीज को जलाने के लिए अग्नि का संपर्क हो गया होने पर केशांचित बीज शक्ति छी वो कुछ बीज शक, कुछ बीजों का बीज शक्ति नष्ट हो जाती है और कुछ बीजों की बीज शक्ति नष्ट नहीं होती जैसे आप बीज को आपने भर्जन कर दिया फ्राई कर दिया तो बून लेने के बाद में कुछ बीज जो है पक गया उसका बीज शक, उसका जो है बीजतव तो नष्ट हो गया और बाकी बीजों में बीज तो रह गया मतलब पकाने के बाद भी वो बोने से फिर उसमें से पौधे निकलेगे अंगूर निकलेगा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं हो सकता ये तो आप ऐसे कह रहे देखिए पूर्ववादी कितना गंभीर और प्रश्न कड़ा कर दिया तो ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि कुछ बीज जला दिया और जलाने का एक साथ हो गया याना अग्नि तो सबके लिए हो गया लेकिन उसमें से कुछ बीज बच गया ये प्रारंभ बच गया फिर उसी में काम कर रहे हो यही तो आप बता रहे हैं ना तो इसीलिए समान्य अग्निबीज संपर्क अग्निबीज का संपर्क होने पर केशांजित बीज शक्ति ठीक है कुछ का बीज शक्ति नाश हुआ आप मानते हो और केशांजित नक्ष देते शक्यम अंगीकार तुम बोलते ये तो हम अंगीकार कर ही नहीं सकते वो तो आप ना बोल रहे ये कैसे अंगीकार किया जा सकता है बिल्कुल इसमें कोई युक्ति है ही नहीं और ये स्वाभाविक है नहीं कुछ नष्ट हो गया और कुछ रह गया ऐसा ही पतंजलियोग दर्शन के वैसभाषा में भी है ये जो प्रसंग कह रहे हैं ऐसे ही प्रसंग वहां भी है और वहां भी ऐसा ही उत्तर दिया व्यस्त भाषा में भी ऐसा उत्तर मिलता यहां जो उदाहरण ये दे रहे हैं ये वहीं का है भी ये बीज को लेकर के विचार किया और बोले कि ऐसे बीज शक्ति दष्ट होते हैं। और बाकी का जो शेष कर्म रहता है उसी के द्वारा वो शरीर चलता है जीवन दगी वो ज्ञानी रहता है इत्यादि अन्य तरफ भी विचार आया तो इसीलिए हम इसको अंगीकार नहीं कर सकते हैं तब कहा भी क्या उत्तर दे रहा है दे। बोलते देखो इसका समाधान यह नावत अनाश्रित्य आरब्ध कार्यम कर्माशयम ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति रूपब्य अब जो है ना इसको निर्णय करने के लिए आपको सोचना चाहिए कि ये आरब्ध कर्म को आरब्ध कार्य आरब्ध कार्य क्या है आरब्ध कर्म का फल सुख दुख शरीर ये सब आरब्ध कार्य तो ये प्रारब्ध कार्य कर्माशय ये कर्माशय शब्द वहां का है कर्माशय का मतलब कर्म संस्कार ये आपको वैसभाषा में मिलेगा वैसे वैसभाषा में यह शब्द बहुत प्रयोग किया और बाद में जो सांग दर्शन के कुछ ग्रंथ है उनमें भी इसका प्रयोग मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में भी यह कर्माशय शब्द का प्रयोग मिलता है तो कर्माशय का अर्थ होता है कर्म संस्कार जिसको हम कर्म का समूह कर्म का ढेर कहते हैं आशय मतलब बहुत बड़ा ढेर बहुत विशाल जो ढेर है उसको आशय कहा तो कर्माशय तो आशीर्यदे अस्मिन यदि आशय तो ये सब कर्म जहां जाके मिल जाते हैं उसको आशय कहा जैसा जलाशय बोलते जलाशय जलाशय का तो सारा जल जाके जहां एकत्र हो जाते हैं समुद्र है जलाशय है तालाब जलाशय है, है तो उसको जैसा कहते हैं वैसा ये कर्माशय है सारे कर्मों मिलके जहां रहते हैं तो वो जो कर्माशय है ये आप बताओ ये कर्माशय को आरब्ध कार्य जो कर्माशय है उसको आश्रय लिए बिना ज्ञान उत्पन्न हो सकता है क्या उसको आश्रय बिना ज्ञान ये मुख्य बात है भाष्य कर इसी दृष्टि से इसका उत्तर दिया आप ये बताओ आप बता रहे हैं कि इसका विरोध होगा हो नहीं रहेगा ये बताओ कि आप कर्माशय का आश्रय देकर के प्रारब्ध कर्म का बाकी का छोड़ो प्रारब्ध कर्म का आश्रय लेकर के ही ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रारब्ध कर्म का आश्रय लिए बिना ज्ञान हो सकता है क्या बोलते हैं न ज्ञान उत्पत्ति प्रारब्ध कर्म का आश्रय लिए बिना ज्ञान उत्पत्ति नहीं हो सकता, जिसका अभी मैं थोड़ी देर विस्तार पहले किया था शरीर चाहिए शरीर के लिए इंद्रिय चाहिए फिर आपको एक स्थिति जगह चाहिए वहां रहने की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि जो भी आता है जो आप अपने स्वप्रयत्न से अभी प्राप्त नहीं किए हैं जो आपको अवसर से प्राप्त हो गया ये सारा तो आ गया तो वो रहने से ही ज्ञानोत्पत्ति हो रही है ठीक है भाष्यकार का वाक्य है ये कोई हम अपने तरफ से सोच करके युक्ति नहीं लगा रहे तो स्वयं भाषाकार ऐसे उत्तर दिया यहां भी देंगे, आगे भी ऐसे देखेंगे पहले भी ऐसे कहा और आपको गीता में देखिए, वहां भी ऐसे ही देखेंगे एक ही आशय मिलेगा और वो भी उन्होंने प्रारब्ध कर्म का विचार केवल ज्ञानी के दृष्टि से किया दूसरे दूसरों की दृष्टि से नहीं किया मैंने प्रारब्ध विचार का प्रसंग उन्हीं स्थानों में आया है जहां ज्ञानोत्तर काल संगति लगानी हो ज्ञानोत्तर काल के बाद शरीर की संगति लगाने की स्थिति में ही प्रारब्ध का विचार किया और पूर्ण प्रारब्ध में आश्रित होकर के ज्ञानी का शरीर रहता है बाकी जो ज्ञानी नहीं है उनको वो अधिकार नहीं पूर्व पूर्ण प्रारब्ध में आश्रित होकर रहे है? उनको तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ये दोनों में अंदर है ये ज्ञानी प्रारब्ध में आश्रित रहता है करके जो अन्य अज्ञानी भी जो साधक स्थिति में है वो भी प्रारब्ध आश्रित रहकर के चुपचाप बैठेंगे तब तो वो निकम्मा होकर के उसका कोई फल नहीं ले के लेगा। इसलिए उनके लिए नहीं कहा कि तुम प्रारब्ध सब आश्रित रहकर के चुपचाप बैठो ऐसा नहीं कहा उनके लिए करने के लिए कहा वो अभी अभी जो बोल रहे हो करने के लिए बोल रहा है आगे जो अग्निहोत्रादि अधिकरण आएगा उसमें भी करने के लिए बोलेगा ये सहायता करेगा ऐसा बोलेगा तो ऐसा उनके लिए करने के लिए बोला और ज्ञानी के लिए पूर्ण समर्पण बोला इसमें भी वेदांत में बहुत कंफ्यूजन कर दिया इसमें ये इतना कंफ्यूजन किया कि हम सह नहीं कर सकते ऐसा कंफ्यूजन किया वो बोलते हैं स प्रारब्ध पर चलता है करके चुपचाप बोलते और मनमानी करते और मनमानी करने को भी प्रारब्ध बोल देते ये वेदांत का सिद्धांत नहीं है ऐसा भाषा में कहीं नहीं कहा जहां ज्ञानी का अभी ज्ञानी का प्रसंग है यहां ज्ञानी का पुण्य पाप नष्ट होता है कितना नष्ट होता है क्या होता है यह विचार कर रहे यहां विचार करते एक समय आप न्या का शरीर प्रारब्धाश्रित ही मानता यद्यपि सभी का शरीर प्रारब्ध आश्रित है इसमें कोई संशय नहीं केवल मनुष्य का नहीं जो जो प्राणी जन्म लिया सबका प्रारब्ध शरीरी है किंतु वो प्रारब्ध आश्रित मात्र रहने का अवकाश मैंने उनके उसका जो उसकी जो स्थिति है वो केवल ज्ञानी को है अज्ञानी प्रारब्ध आश्रित रहकर के पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो जो भी कर्म के चाहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी करना चाहते हैं मोक्ष के लिए चाहते हैं जो करना चाहे उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा केवल प्रारब्ध से सब कुछ होगा करके आम बंद करके नहीं बैठ सकते और प्रारब्ध से हो रहा है करके मनमानी भी नहीं कर सकते आप मनमानी करेंगे तो उसका पाप लगेगा क्योंकि आपको प्रारब्ध पर छोड़ करके बैठने का अवकाश नहीं तो आपके पास इतना अभिमान है इतना अहंगार है इतना कर्तृत्व बोध है आप प्रारब्ध पर कैसे छोड़ सकते समझ रहे हैं ना ये दोनों अलग अलग बात है इसको भी मिला दिया गया क्यों ज्ञानी की बात लेने से कोई सब लोग चुप हो जाता है कोई बोलेगा अरे ज्ञानी ऐसा करता है तो हम भी ऐसे करें अब तुम पहले ज्ञानी है कि नहीं अन्ञानी है यह निश्चय करो ना ज्ञानी का लक्षण क्या है ज्ञानी के बारे में क्या कहा यह समझ निश्चय करो ऐसा नहीं इसलिए शास्त्र संबंध नहीं है ऐसा करना ऐसा दिखता है जहां भी यह चर्चा किया वैसे ही दिखता है जो विवेक चुड़ामणी में आप देखते हैं प्रकरण ग्रंथों में भाष्यकार का जहां है इसलिए मैंने बोला इस विषय में भाष्यकार बहुत ही स्पष्ट है कहीं भी उनका कोई भी वाक्य कुछ विरुद्ध दिखता हो कोई संशय दिखता हो ऐसा नहीं है बिल्कुल क्लियरली एक ही मैंने आशय पर सब जगह रिपीट किया है सारे भाष्य ग्रंथों में प्रकरण ग्रंथों में भी जो मुख्य प्रकरण ग्रंथ है उसमें भी ऐसा है अग प्रार्भम अम्पाना द्वेगम करतुम इत्यादि जो है विवेक चुड़ाम इत्यादि में भी शब्द का ऐसा ही इसीलिए यह ज्ञान उत्पत्ति नहीं हो सकता यह दिखा रहा आश्रदेशमिन अब क्या है उसका आश्रय ले लिया किसका ज्ञान उत्पन्न होने के लिए आपने आश्रय ले लिया किसका प्रारब्ध का आश्रय ले लिया प्रारब्ध गर्मित शरीर का आश्रय ले लिया तो प्रारब्ध गर्मित शरीर का आश्रय लेकर के आपने ज्ञान को उत्पन्न कर दिया ठीक है अब आश्रदेश चमिन जब आप इस प्रकार आश्रय ले लिया है तब क्या होता है कुलाल चक्रवत प्रवृत्त वेग से अंतराल प्रतिबंधा संभवा भवदि वेगक्षय प्रतिपालनम यहां फिसिक्स बोला जा रहा है और यह परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत है इसलिए मैं सर्वत्र स्पष्टता के लिए परिणाम प्रक्रिया और विवर्त प्रक्रिया को अलग करता हूं जो सांख्य में भी अभी मैं वैसे स्पष्ट किया था तो ये ये दोनों को भी मिलाना नहीं चाहिए जो काम परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत है वो परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत शुरू से लेके परिणाम फल देता रहे उसको ज्ञान अज्ञान दोनों भी कुछ नहीं कर सकते न ज्ञान कुछ कर सकता है न अज्ञान कुछ कर सकता है अज्ञान और ज्ञान में कुछ वास्तविक करने का करने की शक्ति नहीं है अज्ञान और ज्ञान दोनों ही अज्ञान तो अवास्तविक वास्तविक जैसा दिखाता है और ज्ञान तो अवास्तविक जो माना था उसके वास्तविक में छोड़ देता ज्ञान भी कुछ नया बनाता नहीं और जो वास्तविक बना हुआ उसको नष्ट भी नहीं करता वास्तविक बना हुआ का नष्ट करने की शक्ति ज्ञान में नहीं है यह ध्यान दीजिए तभी हम विध को मानते हैं और अज्ञान में भी वास्तविक को बदलने की शक्ति नहीं है वो वास्तविक को अवास्तविक बना देता है अवास्तविक से फिर सारे खेल करता है और बाद में ज्ञान आने पर उस अवास्तविक को नष्ट किया जाता है वह वास्तविक से कोई लेना देना नहीं न ज्ञान का लेना देना है न अज्ञान का लेना देना है इसीलिए उस स्थिति में ये दोनों को विवर्त मानते हैं इस विषय पर आप चिंतन करिए यह पहला सुनकर के आपको समझने में दिक्कत होगा पहले एक दो बार मैंने पहले भी विस्तार से बताया इस विषय में तो यह है इसका रहस्य अब जो है ये कर्म और कर्मफल ये किस स्थिति पर चलता है उसको ध्यान में देना चाहिए अब ये भाष्य वचन है कई लोग इस पर विवाद करते भी है ये कहते हैं कि ये सारे जो है विवर्त में खड़ा है सारे विवर्त में नहीं है विवर्त और परिणाम को कम से कम ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र भाष्य में अलग करके बताया विवर्त संबंधी कार्य क्या है परिणाम संबंधी कार्य क्या है ये आपने पिछले अधिकरणों में देखा है उस पर अभी बात करने का समय भी नहीं है तो वो दोनों को अलग करते हैं अब ये जो कर्म और कर्म फल की प्रक्रिया है ये परिणाम के प्रक्रिया के अंतर्गत होता है यानी आप कर्म किया कर्म के अंतर्गत जो भी कुछ है उसमें परिणाम हो करके फल देगा और उसका नाश कैसा होता है यह पिछले दो अधिकरण में बताया कि उसका कर्तृत्व बोध समाप्त होने पर पूर्वकृत जो कर्म है उसका नाश होता है कर्तृत्व बोध के बाद में वो कर्म इसके साथ काम नहीं कर सकता और बाकी जो प्रवर्तमान जो फल है ये जिसको प्रारब्ध हम बोलते हैं उसमें क्या है वेग आ रखा है वेग माने वो वास्तविक में परिणाम प्रक्रिया में चल रहा परिणाम को लेकर के चल रहा जैसे आपके तीर से निकला हुआ जो धनुष धनुष से निकला हुआ जो तीर है वो वेग में प्रवृत्त होने से ये फिजिक्स है नॉर्मल चीज है प्रवृत्त होने पर बीच में आपने उसको बदल दिया ज्ञान के द्वारा बदल दिया तो भी वो रोकने वाला नहीं होता क्योंकि वह प्रवृत्त वेग है ज्ञान उसको रोक नहीं सकता अथवा बाद में आपने इच्छा बदल दिया रे वो नहीं छोड़ना था ऐसा सोच लिया तब भी वो रोक नहीं सकता क्यों प्रवृत्त वेग होने पर वो वेग जब तक है उसका वहां तक जाके समाप्त होना वो वेग का स्वभाव है वेलोसिटी का स्वभाव है वो वेलोसिटी जब समाप्त हो जाएगी वेग समाप्त हो जाएगा तब वो समाप्त तो होगा तब तक समाप्त नहीं होगा इसके बीच में आपके विवर्त प्रक्रिया नहीं चलती इसके बीच में कोई माया अविद्या का कोई काम नहीं है न ज्ञान का काम है उसमें काम नहीं है उसका तो स्वभाव चालू हो गया अब वो चालू नहीं कर सकते ये तो आपके हाथ में आप बंदूक मारा गोली नहीं चलाया ये आपके हाथ में है चलाना चाहते हो चलाओ नहीं चलाना चाहते हो, नहीं चलाओ लेकिन चलाने के बाद फिर नहीं चलाना सोचने से नहीं होगा वो चलाने के बाद में उसमें प्राकृतिक स्वाभाविक वेग उत्पन्न होता है अर्थात वो परिणाम प्रक्रिया में आ जाता है उसका परिणाम का फल दे करके वो समाप्त होगा ऐसे ही हो सकता अन्य नहीं हो सकता वो जो जिनमें परिणाम प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई है सुप्त है उसको कुछ किया जा सकता समाप्त होने पर नहीं किया जा सकता तो इसीलिए जैसा कुछ नहीं आपको गुस्सा आ गया तो क्या होता गुसा आ गया तो अब गुस्सा आ गया वेग उत्पन्न हो गया शरीर में तो गुस्सा आकर के जो करना है वो करेगा ही वो बीच में वो अज्ञान को भी ज्ञान को भी वहां कोई किसी का कोई स्थान नहीं रहता जितने क्षण में आप गुस्से में है उतने क्षण में वो समाप्त करेगा होगा लेकिन बुद्धिमान होगा तो गुस्सा को रोक सकता है पूर्व निश्चय करके विचार करके वो शांत बैठता है तो गुस्सा आते ही मालूम हो जाएगा तो वो रोका जा सकता है वो बुद्धिमान होगा शांत व्यक्ति होगा तो साधन के द्वारा वो कर सकता है लेकिन आने के बाद तो वो हो जाता ऐसा ही काम का वेग है क्रोध का वेग है सभी वेग ऐसा है लोभ का है ये सब वेग है एक शक्ति पैदा होती है ना अलग से और उसको आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा ही यहां हो गया ये पंक्ति देखिए आश्रित कुलाल चक्रवत ये कुलाल चक्र का दृष्टांत दिया ये सांघ्य में भी ये दृष्टांत दिया है योग शास्त्रों में भी यह दृष्टांत दिया है सांघ्य सूत्र ही है एक सूत्र कुलाल चक्रवत ऐसा बोलता है तो कुलाल चक्र के समान होता है कुलाल के चक्र होता है वो घुमा करके छोड़ दिया तो छोड़ दो जैसा हमारा फैन है आजकल कुलाल चक्र तो कोई देखा ही नहीं होगा तो फैन तो देखा है वो बिजली बंद करो तो घूमता रहता एक चक्र है वो घूमता रहेगा रहे क्यों क्योंकि प्रवृत्त वेगस उसका वेग प्रवृत्त हुआ इसलिए मैंने कहा यह फिजिक्स का, का लॉ बोल रहा वो वेग प्रवृत्त हो गया प्रवृत्त हो गया तो क्या करेंगे वो अंदर आड़ प्रतिबंध असंभव उसको अंदर आल में बीच में रोका नहीं जा सकता इसीलिए भवदी वेगक्षय प्रतिपालनम वो तब तक वेगक्षय समाप्त होने तक वो इसे रहेगा तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो कहा कर दिया वो बहुत पहले से हम जानते थे अब आचार्य जी ने यहां स्पष्ट रूप से लिखा तो ऐसा होता ही है अब जब तक वो वेगक्ष नहीं होता तब तक उसका चलते रहना होगा बीच में ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं है वो हो गया तो भी हो जाता है इसीलिए ऐसा रोग आता है तो वे ऐसे रोग भी एक प्रकार से प्रवृत्त वेग होता है प्रवृत्त वेग होगा तो रोग आ गया तो वो उसका अपना कार्य करेगा जो भी परिणाम करना है करके वो समाप्त करने के लिए चलते रहेगा। उसके बीच में जो जो उपाय आप कर सकते कर सकते बस उतना ही है अब वो विष पी लिया बाद में मालूम हो गया विष वो और खीर करके भी खाया था लेकिन बाद में मालूम हो गया विष तो क्या करेगा वो हो करेगा ये उदाहरण भाष्यकार ने दिया है पहले ये ये भी दिया उदाहरण अब वो बाद में वो विष्व करके मालूम होने से कुछ होने वाला नहीं वो अंदर चला गया आपको ज्ञानी हो गया तो भी वो ज्ञानी को भी मार देगा विष्व अज्ञानी को भी मार देगा क्योंकि विश्व को ये नहीं पता है कि ये ज्ञानी है कि ये बुद्धू है कि क्या है उसको क्या पता है कि आपने ब्रह्मसूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसको नहीं पता वो तो विश्व तो अपना कार्य करे वो परिणाम के अंतर्गत है ना तो विवर्थ के अंतर्गत नहीं है अब विश्व को अमृत मानो तो अमृत हो जाएगा ऐसा नहीं होता विश्व तो विश्व का स्वभाव करेगा वह स्वभाव नहीं करेंगे तो विष्व है ही नहीं अब दूध है दूध का स्वभाव नहीं करता है तो दूध क्या है ऐसा ही होता है तो सबका अपने अपना स्वभाव होता है स्वभाव में प्रवर्तमान होते हैं प्रवृत्तमान होने के बाद हो रोक नहीं सकते लेकिन प्रवृत्त होने के पहले रोका जा सकता है यदि प्रवृत्त होने की संभावना नहीं है तो भी उसको संभावना है तो अभी हुआ नहीं है तो हम रोक सकते हैं लेकिन प्रवर्तमान का नहीं होता है इसलिए वे कक्ष परिपालन अवश्य होगा एक समय हो गया फिर देखो पूर्णमदर्णश्यूर्णस पौर्णमादा ओम ओ शा शाति शांरा